संवेदनाओ के पंख ब्लॉक की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शव संसार में आइए सुनते हैं कुछ लघु कथाए सोने के पत्ते बहुत समय पहले की बात है एक गांव में एक विधवा रहती थी उसका एक पुत्र था मोहन मोहन की दिनचर्या थी कि वह रोज पेड़ों को पानी देता था एक दिन मोहन बहुत बीमार पड़ गया लेकिन बीमारी में भी वह रोज पेड़ों को पानी देता रहा एक दिन वह पेड़ों को पानी दे रहा था की वृक्ष देव प्रकट उससे बोले मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ बता तुझे क्या चाहिए मोहन ने कहा नहीं वृक्ष मुझे आज कुछ नहीं चाहिए हम तो आपके उपकारों से वैसे ही दबे हुए हैं। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि वृक्ष हमारे सच्चे साथी होते हैं। वे हमें शुद्ध वायु फल फूल और लकड़ी देते हैं आप तो स्वयं ही पहले से हमें ये सारी चीजें दे रहे हैं। फिर मुझे आपसे भला और क्या चाहिए वृक्षदेव मोहन से कुछ न कुछ मांगने की जित करते रहे तब मोहन ने कहा मुझे अपने सूखे पत्ते दे दीजिए मोहन ने सोचा कि सूखे पत्ते इकट्ठे करके मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए मुलायम बिछौना बनाऊंगा लगाऊंगा ने उसे सूखे पत्ते ले जाने की अनुमति दे दी जैसे ही मोहन सूखे पत्ते घर लेकर आया वह चकित रह गया सूखे पत्ते सोने के पत्ते में बदल चुके थे उसकी माँ ने उससे कहा कि ये पत्ते बनील को दिखा कराओ मोहन बनियर के पास पत्ते लेकर गया बनील ने उसके भोले पन का फायदा उठाते हुए कहा ये पत्ते तो पीतल के हैं ला ये मुझे दे दे अब मोहन रोज सोने के पत्ते ले जाता और बनिया उसके बदले में उसे कुछ राशन दे देता एक दिन बनिए ने सोने के पत्तों का रहस्य जानना चाह वह मोहन के पीछे पीछे गया जब उसे पेड़ के पास जाकर उसकी असलियत के बारे में पता चला तो उसने वहाँ के सारे पत्ते टहनिया फल फूल सभी को तोड़ लिया और एक बोरे में बंद कर दिया बोरे में बंद करने के बाद चुपचाप वह उसे लेकर घर आ गया जैसे ही घर आकर उसने बोरा खाली किया तो वहाँ पर उसे पत्तों के बजाय बिच्छू और सांप दिखाई दिए। बनिया डर के मारे घर से भागा और पीछे पीछे भागे सांप और बिच्छू भागते भागते बनिया उसी पेड़ के पास जा पहुंचा और वृक्ष से माफी मांगने लगा वृक्ष देव ने कहा ये सांप बिच्छू तेरा पीछा तभी छोड़ेंगे जब तू मोहन को सोने के सारे पत्ते लौटा देगा बनिए ने वैसा ही किया मोहन ने उन पैसों से खूब सारी जमीन खरीदी और खूब वृक्ष लगाए। इस कहानी इस से यह शिक्षा मिलती है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए पर्यावरण की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है पेड़ ही हमारे सच्चे साथी है पराधीन सपने में सुख ना हो। राजा था वह बहुत भला था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था राजा को पशु पक्षियों से और पेड़ पौधों से भी बहुत प्यार था वह देर तक हरे भरे पेड़ पौधों के बीच बैठता और पक्षियों की मीठी मीठी गोलियाँ सुनता राजा का सोने का कमरा पहली मंजिल पर था कमरे की खिड़की से बड़े बड़े पेड़ों की पत्तिया और फूल झाँकते और राजा उन्हें देख देखकर खुश होता था एक दिन राजा ने देखा कि कमरे की खिड़की से लगे पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया आ बैठी है उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग का और चोच लाल थोड़ी ही देर में उस सुंदर सी चिड़िया ने मीठे स्वर में गाना शुरू कर दिया राजा उसकी मीठी आवाज सुनकर झूम उठा उस दिन से रोज शाम को वह चिड़िया आती और अपनी मीठी बोली से सारे वातावरण को खुशनुमा बना देती लेकिन जब कभी खूब बारिश या तेज तेज होती या आंधी तूफान आता तो वह चिड़िया नहीं आती। जिस दिन चिड़िया नहीं आती थी राजा बड़ा उदास हो जाता था उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा क्यों ना हम इस चिड़िया को अपने महल में रख लें? रानी ने ऐसा करने से मना किया लेकिन राजा नहीं माना राजा ने उस चिड़िया को पकड़वाकर उसे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया राजा उसको खूब अच्छे अच्छे फल खाने को देता मिठाई पकवान रखता लेकिन चिड़िया कुछ भी नहीं खाती थी अब चिड़िया ने मीठा खोलना बंद कर दिया था वहाँ चीची चल रोती चली जाती थी धीरे धीरे चिड़िया बीमार पड़ गई राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए, पर वे चिड़िया की बीमारी नहीं समझ पाए राजा चिड़िया को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी हुआ। राजा को दुखी देखकर रानी ने उसे समझाया यह चिड़िया बिल्कुल बीमार नहीं है राजा बस उसे पिंजरी में रहना अच्छा नहीं लगता है खुले आसान में दूर तक उड़ना उसे अच्छा लगता है हरे भरे पेड़ पौधों के बीच रहना उसे अच्छा लगता है अपने मित्रों के साथ बातचीत करना उसे अच्छा लगता है उसे तुम्हारे सोने के पिंजरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है उसे आसमान में उड़ना पसंद है और यही उसकी बीमारी का कारण है राजा को रानी की बात समझ में आ गया उसने चिड़िया को पिंजरे ऐसी आजाद कर दिया चिड़िया खुशी खुशी उड़ चल चली अगले दिन जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है और मीठे सुर में फिर से कोई नया गीत गा है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख आजाद रहने में ही है मनुष्य हो या पशु पक्षी सभी को आजादी पसंद है अभी आप सुन रहे थे लघु कथा वाचक स्वर भारती परिम